नोशो टॉक दरिया कहे शब्द निर्बाना नंबर फाइव तीन के स्तार सत सुकृत परवा ना पवै पौछ जाय कर जोति ब्रह्मा विष्णु करे जोगी ध्यान पुरुष छपलो कमा ताको सक जहा सोभा अगम प हंसवंस सुख पावही कोई ज्ञानी करे विचार प्रेम तुझा उरब जो सत सब दबिचा रे कोई अभय लोगन सुन किम करी बनिया समुझी पर तब उतरे पर कन् चल डे पावक जाई ऐसे तन के डुबाई जो हीरा घन सहे घनेरा बर बहुरी न फेरा गहे मूलत निर्मलबानी दरियादिलबी सुरतीसि पारस शब्द कहा समझाई सतगुरु मिले त दिखाई सतगुरु सो जो सत छला हंसबोधी छपलोक पठावे घर घर ज्ञान कथ बिस्तारा सो नहीं पाँचे लोक हमारा सब घट ब्रह्म और नहीं दूजा आत्म देवक निर्मल पूजा बाद ही जन्म गया अंत की बात कित भोरा पढ़ी पढ़ी पोथिमा अभिमानी जुगतिया सब बखानी ज जान जानू छपलो के मरम हन पहुंची एट कर्मा सार शब्द जब दृढ़ता लावे तब सतगुरु कछुआ लखावे दरिया कहे शब्द निर्बाण अबरी कहाँ नहीं बेद बखाना वेदे अरुजी रहा संसारा फिरी फिरी होई घर भवतारा दरिया कहे शब्द निर्वाणा दरिया तो कहेंगे पर तुम सुनोगे या नहीं सवाल असली वहां है सूरज निकले पर आंख खोलोगे या नहीं असली सवाल वहां है वीणा कोई बजाए, लेकिन तुम वज्र वधिर की तरह बैठे रह सकते हो तुम्हारे हृदय में कोई झनकार उठेगी या नहीं असली सवाल वहां है सदगुरु होते रहे यह पृथ्वी कभी बांझ नहीं हुई कभी कोई मीरा नाची कभी कोई नानक गाया कभी किसी दरिया ने पुकारा मगर कितनों ने सुना कितने थोड़े लोगों ने सुना उंगलियों पर गिने जा सके इतने थोड़े लोगों ने सुना व्यर्थ में हमारी इतनी वासना है कि सार्थक पर नजर नहीं जाती कोरे थोथे शब्दों में हमारा ऐसा लगाव है ऐसी आसक्ति है कि सत्य शब्द हमारे कान में पड़ते भी हैं तो हमारी पकड़ में नहीं आते असत्य को तो बुद्धि से ही पकड़ा जा सकता है अड़चन नहीं सत्य को हृदय से पकड़ना होता है वही कठिनाई है। हृदय तो हमारे जड़ पड़े सदियां बीत गईं, न हम उन रास्तों पर चले न हमने उन रास्तों पर इकट्ठे हो गए कूड़े कर करके ढेर हटाए हमें तो भूल ही गया है कि हमारे भीतर हृदय भी है कोई हम तो अपनी अपनी खोपड़ियों में बंद हो गए और खोपड़ियों में बंद पंडित हो जाओ भला ज्ञानी न हो पाओगे और ये शब्द उनके लिए जो ज्ञान के आकाश में उड़ना चाहते पंडित तो काराग्रह ज्ञान आकाश है पांडित्य तो जंजीरें हैं बेड़ियां सोने चढ़ी होंगी हीरे जवारात जड़ी होंगी मगर बेड़ियां तो फिर भी बेड़ियां हैं पांडित्य से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ है ना कभी कोई हो सकेगा मस्तिष्क से मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं जुड़ता, और हृदय तो मोक्ष से जुड़ा ही है तुम जरा हृदय की गुनगुन सुनो तुम जरा हृदय के करीब आओ तो ये शब्द तुम्हारी बंद कलियों को खोल दे तुम्हारे बुझेदियों को जला दे तुम्हारे पत्थर जैसे पड़ गए हृदय में फिर पुनः प्राण फूक दे तुम फिर मिट्टी ही न रह जाओ अमृत हो सको फिर तुम पृथ्वी पर रेंगते कीड़े मकोड़े ही न रहो आकाश में उड़ना तुम्हारी क्षमता है हंसा उड़चल वादेश तुम हंस हो ताल तलैयों के किनारे बैठ गए हो कूड़ा करकट कीचड़ में जी रहे हो मोती चुगने थे तुम्हें मानसरोवर तुम्हारा था तुम किन कीचड़ कबाड़ में खोए हो और इसलिए जहां भी हो वहीं दुखी हो क्योंकि स्वभाव भरता नहीं जहां भी हो स्वभाव के प्रतिकूल हो और मौत रोज करीब आती जाती क्या इन्हीं ताल तलैयों के किनारे जहां सिवाय सड़ांत के और दुर्गंध के कुछ भी नहीं जीवन गवा दोगे पंख ना फड़फड़ाओगे उड़ोगे नहीं मान सरोवर की तरफ वे स्वच्छ स्फटित जल, जल के झरने हिमालय के तुम्हें पुकारते नहीं वह शांति वह कुरा आनंद तुम्हारे प्राणों में अभी जगाता जगाता हो तो तुम सुन पाओगे दरिया कहे शब्द निर्वाणा, दरिया तो कहेगा दरिया कहता रहा है दरिया आगे भी कहता रहेगा दरिया आते रहे दरिया आते रहेंगे दरिया शब्द भी बड़ा प्यारा है उसका अर्थ होता है सागर सागर तो पुकार था रहा है लेकिन तुम बूंद होने से राजी हो गए तुम्हारे भीतर कब उठेगी ये अभिपसा कि मैं भी सागर हो जाऊं और ध्यान रहे दिन थोड़े इने गिने मौत किसी भी क्षण आ सकती जो फूल अभी खिला है सांझ होते गिर जाएगा जो अभी वसंत है जल्दी ही पतझड़ हो जाएगा लो आ गया पतझार भी सब पात पीले पड़ गए कुछ बच रहे कुछ झड़ गए फिर वर्ष बीता एक यह बीती बसंत बहार भी लो आ गया पतझार भी कुछ वृष्टि के हेमंत के कुछ ग्रीष्म और बसंत के दिन बीतते ये जा रहे बन मिट रहा संसार भी लो आ गया पतझार भी था कल बसंत यहां हंसा अली कुसुम कुलियों में फंसा अली कुसुम कलियों में फंसा जड़ और चेतन में हुई क्षण एक आंखें चार भी लो आ गया पतझार भी अब वह न सौरभ वात में अब वह न लाली पाथ में अवशेष यदि कुछ तो निशा के आंसुओं का हार ही लो आ गया पतझार भी इस आह का क्या अर्थ है दुख सुख सुनाना व्यर्थ है लौटा नहीं प्री को सकी पिक्की अज्ञात पुकार भी लो आ गया पतझार भी जिसमें विलीन वसंत है उस शून्य का क्या अंत है क्या शून्य में ही लय कभी होगा हमारा प्यार भी लो आ गया पतझार भी देर कहा पतझड़ चल ही चुका है पत्ते पीले पड़ने ही लगे किसी भी क्षण झड़ जाएगा ये जीवन ये जवानी ये आपधापी ये सपने क्या शून्य में ही खो जाना है क्या कब्र को ही गंतव्य मान लिया है अगर कब्र को ही गंतव्य मान लिया है और जीवन में धन के ठीकरे इकट्ठे करने के अतिरिक्त और कोई बड़ी सा नहीं तो फिर तुम न सुन पाओगे फिर दरिया लाख सिर पटके फिर दरिया लाख चिल्लाए तुम बहरे के बहरे रहोगे मगर दरिया जैसे व्यक्ति तुम्हारे बहरेपन की चिंता नहीं करते पुकारे जाते कौन जाने कब सुन लो किस अनजान क्षण में भूल चूक से सुन लो किस अनजान घड़ी में तुम्हारे बावजूस सुन लो न सुनना चाहते हो और सुन लो इस आसम में दरिया पुकारते दरिया कहे शब्द निर्वाणा तीन लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार तीन लोक बड़े मनोवैज्ञानिक है उनका मनोविज्ञान समझना चाहिए भूगोल तो तुम्हें बहुत समझाया गया है तीन लोगों का कि पाताल है जमीन के नीचे स्वर्ग है बादलों के ऊपर और दोनों के मध्य में है यह मृत्यु लोग यह सब तो बच्चों को समझाने की बातें जमीन के नीचे पाताल नहीं है अमरीका है अगर तुम खोदते चले जाओ जहां बैठे हो वहीं से खुदाई शुरू करो तो अमरीका में निकलोगे और अमरीका के भी लोग सोचते हैं कि नरक नीचे अगर खोदते चले आए तो यहां पूना में निकल आएंगे और ऊपर यूरी गागरिन जब पहली दफा रूस का पहला अंतरिक्ष यात्री चांद से वापस लौटा तो पता है लोगों ने उससे क्या पूछा जो पहला सवाल यह पूछा ईश्वर मिला चांद पर क्योंकि कहानियां हैं कि ईश्वर चांद पर रहता है उसने कहा कोई ईश्वर नहीं बिल्कुल सन्नाटा है वहां ईश्वर की तो बात छोड़ो कोई आदमी भी नहीं कोई पंडित पुजारी भी नहीं उस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में मास्को में एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें यूरी गागरेन जो भी कंकड़ पत्थर चांद से लाया था वे संग्रहित किए गए हैं उस म्यूजियम के द्वार पर लिखा है चांद पर भी जाके देख लिया गया वहां भी कोई ईश्वर नहीं चांद पर ईश्वर है यह कहा किसने था ये बच्चों को समझाने की कहानियां हैं परिकथाएं हैं ये भूगोलिक बातें नहीं है मनोवैज्ञानिक बातें मनुष्य की तीन संभावनाएं साधारण मनुष्य की फिर एक चौथी संभावना भी है। उस चौथी में उठना ही धर्म है तीन में डूबे रहना संसार है उस चौथी अवस्था को हमने कोई नाम नहीं दिया क्योंकि उसे क्या नाम दें हमारे पास जितने नाम हैं वे सब तीन अवस्थाओं के ही हैं क्योंकि तीन का ही हमें अनुभव है तो चौथी को हमने सिर्फ चौथी कहा है तुरीय तुरीय का अर्थ होता है चौथी दोर्थ उसको नाम नहीं दिया सिर्फ चौथा कहा है बस ये तीन अवस्थाएं हैं मन की एक तो है दुख की अवस्था जिससे हम भली भांति परिचित उस दुख की सघनता का नाम ही नरक वह जमीन के नीचे नहीं वह तुम्हारे ही मन की तलहटी में है वह तुम्हारे ही मन के अचेतन में दबी पड़ी उसी मन के अचेतन से तुम्हारे दुख स्वप्न नाइटमेयर पैदा होते दूसरी अवस्था है सुख उसका भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनुभव है इधर उधर झलके न सही वो अनुभव तो कम से कम आशा में झलके सपने में थोड़ी थोड़ी प्रतीतियां अब मिला तब मिला ना भी वो अनुभव तो इतना तो तुम सोच ही सकते हो कि दुख से जो विपरीत वह सुख अगर दुख में कांटा चुपता है तो सुख में फूलों की वर्षा होगी ना भी उ वर्षा तो भी अनुमान कर सकते हो और दोनों के मध्य की जो अवस्था है उससे तो सभी परिचित हैं सुख दुख का मिश्रण उसका नाम है मर्त्यलोक जहां सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू एक हाथ सुख एक हाथ दुख और जितना दुख पैदा करो उतना ही सुख और जितना सुख पैदा करो उतना ही दुख इस बात को समझना थोड़ा इसके पीछे एक गहन विश्लेषण क्या तुमने देखा नहीं कि जो लोग जितने ज्यादा सुख का अर्जन करते हैं उतने ज्यादा दुखी होते चले जाते एक अनुपात है इसलिए आज अमेरिका में यदि सर्वाधिक दुख है तो उससे तुम यह मत सोच लेना कि तुम बड़ी अच्छी स्थिति में हो उसका कुल मतलब इतना है कि आज अमेरिका में सर्वाधिक सुख के साधन है इसलिए सर्वाधिक दुख है दुख और सुख अनुपात में बढ़ते साथ साथ-साथ बढ़ते एक ही साथ बढ़ते अगर दुख का अनुपात दस है तो सुख का अनुपात दस है अगर दुख का अनुपात सौ है तो सुख का अनुपात सौ है जैसे ही कोई समाज समृद्ध होता है वैसे ही बड़ी आंतरिक दीनता दरिद्रता और दुख से भर जाता है आज अमेरिका में जितने लोग पागल होते हैं कहीं और नहीं जितने लोग आत्मघात करते हैं कहीं और नहीं और जितने लोग मानसिक शांति की तलाश करते हैं उतने कहीं और नहीं इससे कभी कभी भारतीय मन बड़ा चौंकता है दुखी तो हमें होना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं न खाने को है न कपड़े हैं न छप्पर है न दवा है न बच्चों को स्कूल भेजने का उपाय है जिनके पास कुछ भी नहीं है दुखी तो हमें होना चाहिए मगर तुम्हें जीवन का गणित पता नहीं जिन्हें कुछ नहीं है जिनके पास वे ज्यादा दुखी नहीं होते क्योंकि ज्यादा दुखी होने के लिए ज्यादा सुखी होना पहले जरूरी है। जिसने सुख जाना है उसे दुख का पता चलता है ऐसा समझो कि तुम तो महलों में रहे और फिर एक दिन तुम्हें झोपड़े में रहना पड़े तब तुम्हें झोपड़े का दुख पता चलेगा जो झोपड़े में ही रहा है सदा उसे झोपड़े का कोई दुख पता नहीं चलेगा जो सड़क पर ही सोता है उसे सड़क पर सोने में कोई दुख पता नहीं चलता लेकिन महलों से छीन के लाए गए लोगों को सड़क पर सोने को कहो तब उन्हें दुख पता चलेगा दुख की प्रतीति के लिए सुख की पृष्ठभूमि चाहिए और इससे विपरीत भी सच है बिना दुख की प्रतीति के सुख की प्रतीति भी नहीं होती इसलिए जिन लोगों को सुख अनुभव करना है वो कई तरह के दुख पैदा करते हैं अपने लिए तब कहीं थोड़ा बहुत सुख अनुभव कर पाते अब एक आदमी को कुछ नहीं है वो पहाड़ चढ़ने चला अब पहाड़ पर चढ़ना दुखपूर्ण धंधा है जीवन का खतरा है लेकिन पहाड़ पर चढ़ेगा उस पहाड़ की चढ़ाई में जहां जीवन प्रतिपल खतरे में है एक पैर खिसला तो जीवन सदा के लिए खाई खड्डों में खो जाएगा हड्डी मांस मज्जा के टुकड़े टुकड़ों का भी पता नहीं चलेगा बोटी बोटी हो जाएगा मगर उसी दुख के कारण उसी दुख की संभावना के कारण शिखर पर चढ़ना एक सुख की पुलक बन जाती चांद पर जाने का सुख क्या है चांद पर चलने का सुख क्या है क्योंकि पहुंचना अति खतरनाक है जितनी बड़ी चुनौती होती जितना बड़ा खतरा होता है उतनी ही सुख की आशा बंधती जो लोग बड़े सुख चाहते हैं उन्हें बड़े दुख पैदा करने पड़ते सैनिकों का यह आम अनुभव है युद्धों के मैदानों में कि जहां जीवन बिल्कुल खतरे में होता है वहां सुख की बड़ी तरंगें उठती जहां प्रतिपल खतरा है कि अब मरे कि तब मरे वहां जीवन में निखार आ जाता है सब धूल धमास जल जाती है। जीवन बड़ा सतेज हो जाता है। सुख और दुख मिश्रित है एक ही सिक्के के दो पहलू उनमें से तुम एक को काट नहीं सकते इसलिए नरक और स्वर्ग तो केवल परिकल्पनाएं हैं हमने दुख जाना है दुख की ही जो पराकाष्ठा की कल्पना है उसका नाम नरक है हमने सुख जाना है सुख की ही जो पराकाष्ठा का नाम है उसका नाम स्वर्ग है सुख का अर्थ है हमने दुख को बिल्कुल काट दिया अपनी कल्पना में और सुख ही सुख बचा लिया और दुख का अर्थ है हमने सुख बिल्कुल काट दिया दुख ही दुख बचा लिया इसलिए नर्क दुश्मनों के लिए सुख अपने लिए मित्रों के लिए प्रिजनों के लिए अगर तुम ईसाई हो तो ईसाई सिर्फ स्वर्ग जाएंगे बाकी सब नरक। अगर तुम मुसलमान हो तो बहिस्त मुसलमानों के लिए किसी और के लिए नहीं अगर तुम जैन हो या बौद्ध हो तो बस तुम्हारे लिए स्वर्ग या नरक, तुम्हारे लिए स्वर्ग बाकी के लिए नरक। अपने लिए स्वर्ग और शेष जो अपने साथ नहीं उनके लिए नरक। ये मनुष्य की साधारण ईर्षा जलन व मनुष्य की वृत्ति और इन तीन को हमने तीन लोक बना दिया है दरिया कहते हैं तीन लोक के ऊपरे अगर सच में सत्य की खोज करनी हो तो मन के ऊपर जाना पड़ता है मनोविज्ञान के ऊपर जाना पड़ता है तीन लोक के ऊपर अभय लोक विस्तार वो चौथा है जहां मन शून्य हो जाता है जहां न दुख है न सुख है न दोनों का मिश्रण है जहां दुख भी शांत सुख भी शांत जहां सब तरंगें शून्य हो गई जहाँ चेतना की झील निस्तरंग जहाँ सब स्तब्ध हो गया जहाँ कोई शोरगुल नहीं न प्रीतिकर न अप्रीतिकर जहाँ ना कांटे हैं ना फूल जहाँ ना, ना, ना अपने हैं ना पराए जहाँ ना सफलता है न विफलता जहां मन की सारी दौड़े शांत हो गई जहां मन ही नहीं है उस अमनी दशा को उस उन उसमनी दशा को चौथी अवस्था कहा है तुरिया कहा है उसको ही पतंजलि निर्विकल्प समाधि कहते जब तक विकल्प है तब तक समाधि पूर्ण नहीं जब तक कोई भी विचार है तब तक समाधि पूर्ण नहीं जब तक कोई भी अनुभव हो रहा है सुख का या दुख का तब तक समाधि पूर्ण नहीं जब कोई भी अनुभव नहीं होता दर्पण तुम्हारी अनुभूति का बिल्कुल निर्मल होता है चित्त वृत्ति निरोधा जहां चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो गया है वह दशा योग की वहां तुम परमात्मा से मिलते हो उस चौथी दशा में तुम परमात्मा हो जाते हो तीन लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार और वहीं भय मिटता है इसलिए उसे अभय लोक कहा है। जो दुखी है वह भी भयभीत भे रहता है कि कहीं और दुख ना आ जाए जो दुखी है वो भयभीत रहता है कि पता नहीं कभी इन दुखों से छुटकारा होगा होगा भी कि नहीं होगा जो सुखी है वही भी भयभीत रहता है कि ये कितनी देर टिकेंगे सुख अतीत के अनुभव यही कहते हैं कि सुख आते हैं चले जाते हैं। टिकते नहीं तो जो सुखी है भय के कारण जोर से पकड़ता है जो दुखी है वो हटाता है मगर चैन दोनों को नहीं जो सुखी है वो भी जानता है कि आज नहीं कल नहा से छिटक जाएगा सुख इसलिए पकड़ लो चूस लो मगर जितने जोर से तुम सुख को पकड़ोगे उतने जल्दी छिटक जाता है सुख पारे जैसा है मुठ्ठी बांधी कि बिखर जाएगा फिर बीनते फिरो पूरे फर्श पर और बीन ना पाओगे और जिंदगी लोगों की बिखरे हुए पारों को बीनने में ही बीत जाती है और दुख को तुम जितना हटाओगे उतना तुमसे चिपकेगा दुख से तुम जितने भागोगे छाया की तरह तुम्हारा पीछा करेगा यह हमारी सामान्य अवस्था है दोनों हालत में भय बना रहता है दुखी आदमी तो भयभीत होता ही है कि इतना तो मिल गया पता नहीं हे प्रभु और अब क्या होने को है मैंने सुना है दिल्ली के एक राजनेता मरे मरने के पहले बड़े राजनेता थे तो बड़ी दूर तक उनकी पहुंच थी मरने के पहले आंखें बंद पड़े पड़े थे देवदूत आ गए और कहा कि मृत्यु करीब है राजनेता ने कहा इतनी तो कृपा करो कहा मुझे जाना है जाने के पहले मैं स्वर्ग और नरक दोनों देख लेना चाहता हूं ताकि चुनाव कर सको बड़े नेता थे चुनाव कहाक होना ही चाहिए देवदूतों ने कहा कि ठीक है रुष्पत तो वहां भी चलती है यहीं के लोग तो वहां देवदूत हो जाते यहीं की आत्मा वहां पहुंच जाती नेता ने तो बद्दी देवतू तो देवतूतों ने कहा कि ठीक है एक झलक दिखा देते पहले स्वर्ग ले गए कुछ उदास उदास सामूम पड़ा स्वर्ग सुस्त सुस्त होगा भी अगर तुम्हारे साधु संत स्वर्ग जाते हैं तो हो गई सुस्त न वीणा बजेगी न बासुरी बजेगी साधु संत बैठे हैं अपने अपने झाड़ के नीचे धूलें जम गई होंगी सदियों सदियों से बैठे अनंत काल से और साधु संत नहाते धोते तो है ही नहीं शरीर का क्या दतों ने त्याग भी नहीं करते जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं जैन मुनि दतों नहीं करते क्या दतों करना यह तो सांसारिक लोगों के काम है तो जैनियों के हाथ में अगर फिल्मों का बनाना आ जाए तो चुंबन दूर दतोन भी बंद हो जाए क्योंकि दतोन इत्यादि भी आदमी इसलिए करता है कि किसी का चुंबन करे आलिंगन करे तो बास ना आए इसलिए पश्चिम में जहां चुंबन खूब चलता है वहां मुंह को सुवासित करने के लिए भी स्प्रे होते है। बैठे हैं अपनी धूनी रमाए कुछ नेता को नहीं ये तो ऐसा लगा जैसे कुंभ का मेला हो तरह तरह के सर्कस अखाड़े कहा कि भाई नरक और दिखा दो नरक देखा तो चकित हो गया भरोसा ना आया जिस विश्रामले में ले जा के बिठाया गया वातानुकूलित था एयर कंडीशन था मधुर मधुर संगीत बज रहा था सुंदर कैबरे नृत्य चल रहा था जैचा नेता को दिल्ली का ही तो नेता था आखिर लगा ये तो बिल्कुल अशोका होटल मालूम होता अशोका को भी मात किया और शैतान ने बड़े पुष्पहार पहनाए असली फूलों के खादी के फूल भी नहीं असली फूल और ऐसी सुगंध जैसी नेतान कभी जानी ना थी चाय लेंगे काफी लेंगे कोका कोला लेंगे कहा कोका कोला भी मिलता है यहां दिल्ली में तो मुश्किल हो गया कोका कोला भी ठीक फ्रीज से ठंडा किया हुआ बहुत आनंदित हुए कहा यही आना चाहता हूं देवदूतों से कहा कि बस मरने के बाद यहां ले आना छह घंटे बाद उनकी मौत हुई देवदूत लेके नर्क पहुंचे जो आंख खोली तो एकदम घबराहट हो गई भयकर लपटे चल रही थी कढ़ाए चढ़ाए गए थे तेल उबल रहा था लोग तेल में डाले जा रहे थे सड़ाए जा रहे थे बड़े कोड़े मारे जा रहे थे नेता ने कहा भाई ये मामला क्या कुछ भूल चूक हो गई क्या थोड़ी देर पहले छह घंटे पहले मैं आया था सैतान खिलखिला के हंसने लगा उसने कहा कि वो हमारा आतिथि गृह जो ऐसी दर्शक की तरह आते उनके लिए अब ये असली नरक वो तो टूरिस्टों के लिए टूरिस्टों के लिए तो सच जगह इंतजाम करना पड़ता है विशेष इंजाम करना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं अब असली मजा लो मैंने एक और नेता के संबंध में सुना वे मरे सीधे नरक ले जाए गए और कहीं तो नेता जा भी नहीं सकते अगर नेता कहीं और जा सकते हैं तो फिर बाकी लोगों में से कौन नर्क जाएगा सीधे नरक ले जाएगा लेकिन पुराने नेता थे जाने माने नेता थे काफी प्रसिद्ध थी नरक के अखबारों में भी उनकी तस्वीरें छपती थी तो सतान ने कहा बड़े आदमी हैं पहुंचे हुए हैं जगत में आपकी बड़ी ख्याति है इतना आपके लिए कर सकता हूं कि आप खुद ही चुन लें नरक में कई विभाग हैं जहां आपको रहना हो नेता ने इसमें भी बड़ी राहत ली कि चलो थोड़ा चुनाव की सुविधा है एक जगह गए तो लोग कढ़ाओं में जलाए जा रहे हैं एक जगह गए तो लोगों को भयकर कोड़े मारे जा रहे हैं एक जगह गए तो लोगों की छाती में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं और उनके ऊपर राक्षस कूंद रहे ऐसी जगह जगह बड़ी घबराहट होने लगी नेताओं को की इनमें से चुनना कोई भी चुनना मुसीबत में पड़ना यह सब एक से एक पहुंचे हुए उपद्रव हो रहे हैं। एक जगह जाके थोड़ा अच्छा लगा लोग खड़े यद्यपि स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है घुटने घुटने तक मलमूत्र भरा है और घुटने घुटने मलमूत्र में खड़े लेकिन चाय पी रहे उन्होंने कहा कम से कम ये बेहतर मलमूत्र का तो ऐसा है कि चलेगा और जिंदगी भर की आदत है मलमूत्र में ही तो रहे राजनीति मलमूत्र के सेवा और क्या है तो ये तो घुटने घुटने क्या गले गले भी इसमें डुबकी मारी है ये तो ठीक ये चलेगा मगर चाय भी पी रहे हैं लोग और गपशप भी कर रहे हैं ये जचा उन्होंने कहा कि यही जगह मैं चुन लेता एक कप हाथ में थमा दिया गया गरम गरम चाय मलमूत्र में खड़े होकर पीने लगे घुटने घुटने मलमूत्र में डूबे और तभी एकदम से घंटी बजी, और जोर से खबर आई कि बस अब सब लोग शीर्षासन करें ज्यादा देर नहीं चलती ये बात है नरक में चाय भी मिले तो जरा सावधान रहना कि जल्दी शीर्षासन करवाए अब शीर्षासन घुटने घुटने मलमूत्र में नरक हमारी परिकल्पनाएं हैं दुख की जो जो दुख आदमी सोच सकता है वह हमने नरक में आरोपित किए लेकिन ध्यान रखना जो जो आदमी सोच सकता है वह हो सकता है हो ही रहा है लोग मलमूत्र में ही तो खड़े हुए मलमूत्र में ही तो चाय इत्यादि भी चल रही और मलमूत्र में ही सिर शासन भी हो रहे तुम जरा अपनी जिंदगी को गौर से देखो वहां तुम्हें क्या सुगंध अनुभव हो रही और तुम्हारी जिंदगी में जो थोड़े बहुत सुख है वो भी बड़े उदास है उन सुखों में भी कोई त्वरा नहीं कोई रंग नहीं वे भी ज्योतिर में नहीं उन पर भी बड़ी धूल जमी वे भी पुनरुक्तियां हैं हां कभी कभी कोई क्षण आता जब अच्छा लगता है मगर वैसे क्षण बहुत बार आ चुके वे क्षण भी नए नहीं, नहीं। वे क्षण भी परिचित है उनमें भी कोई पुलक नहीं उनमें भी कुछ ऐसा आनंद उल्लास नहीं है मगर इन दिन दोनों के बीच आदमी डोलता रहता है सुख और दुख सुख होता है तो दुख से भयभीत रहता है कि कहीं दुख ना आ जाए सुख को पकड़ लू हालांकि सुख में भी कुछ होता नहीं मगर बेहतर है कम से कम बेहतर है कम से कम दुख तो नहीं है। एक धनी आदमी मर रहा था तो उसने बेटे को बुला के पास कहा कि तुझे मुझे कुछ बात कहनी एक खास बात कहनी कि बेटा धन से सुख नहीं मिलता मैंने जिंदगी भर धन इकट्ठा करके अनुभव किया धन से सुख नहीं मिलता बेटे ने कहा जो भी हो मगर धन की वसीयत मेरे ही नाम कर जाना बाप ने कहा क्यों तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई बेटे ने कहा मेरी बात बिल्कुल ही समझ में आ गई है मुझे कि धन से सुख नहीं मिलता लेकिन धन में एक सुविधा है आदमी दुख चुन सकता है जो भी दुख चाहिए वो ले धन ना हो तो दुख चुनने तक की स्वतंत्रता नहीं रहती इसका तो ख्याल करो धन हो तो आदमी महल में दुख लेना चाहे महल में दुख ले हिमालय पर जाकर दुख लेना चाहे हिमालय पे दुख ले स्विट्जरलैंड में लेना चाहे दुख तो स्विट्जरलैंड में ले इस स्त्री का दुख लेना चाहे इसका ले उस स्त्री का लेना चाहे उस स्त्री का ले धन में एक सुविधा है आदमी कम से कम दुख तो चुन सकता है अपनी मौत मगर धन पास में ना हो तो दुख चुनने तक की स्वतंत्रता नहीं रह जाती तो बेटे ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते पिताजी कि धन से सुख नहीं मिलता लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं धन से आदमी अपने दुख अपनी मौत से चुन सकता है शायद इतना ही फर्क है गरीब और अमीर आदमी में गरीब को दुख चुनने की स्वतंत्रता नहीं है अमीर को दुख चुनने की स्वतंत्रता है मगर स्वतंत्रता है दुख चुनने की ही ये भी कोई बड़ा फर्क हुआ ये भी कोई बड़ा भेद हुआ और अक्सर तो ऐसा हो जाता है कि पुराने पिटे पिटाए दुख धीरे धीरे हमारे मन में राजी आ जाते, रोज रोज नए नए दुख चुन के आदमी और भी दुखी होता है क्योंकि उनकी पीड़ा अपरिचित होती उनका संताप नया होता है उनके कांटे नए नए स्थानों पर चुभते दरिया कहते हैं लेकिन दोनों भय की अवस्थाएं अभय कहां है अभय तो वहां है जहां न दुख की चाय है न सुख की चाय है जहां आदमी ने यह देख लिया कि दुख तो व्यर्थ है ही सुख भी व्यर्थ है और ये दोनों बातें अगर सांस सांस न दिखाई पड़े तो तुम्हारे जीवन में क्रांति ना हो पाएगी अगर तुम्हें लगे कि दुख तो व्यर्थ है सुख व्यर्थ नहीं है तो सुख के बचाने में दुख भी बच जाएंगे वो एक ही साथ होते अलग अलग किए ही नहीं जा सकते उनको भिन्न भिन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं कोई तलवार उनको दो टुकड़ों में नहीं काट सकती वे एक ही चीज को देखने के दो ढंग है एक ही चीज को कहने के दो ढंग है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 जैसे एक छोटा सा दिया और सूरज से मिल जाए एक छोटी बूंद सागर से मिल जाए शोभा अगम अपार हंस वंश सुख पाव ही लेकिन केवल वे ही पा सकेंगे जिन्हें अपने हंस होने की याद आ गई क्या हम हंसों के वंशज तुम बुद्धों के वंशज हो महावीर मोहम्मद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 वो जो कौआ नेता था कौओं का उसने का मेरी पत्नी को कहां लिए जा रहे हंस ने कहा तुम्हारी पत्नी होश से बात करो ये हंसनी है तुम कौए हो कौए ने कहा होश से तू बात कर क्या काले आदमी की गोरी औरत नहीं होती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 कहन सुनन किमकर बनी आवे सत्य नाम निज परचे पावे और बड़ी कठिनाई है कहने की दरिया कहते यद्य कह रहा हूं दरिया कहे शब्द निर्वाणा लेकिन कठिनाई बड़ी है क्योंकि शब्दों में बंधता नहीं वह अनुभव कहन सुनन किम करी बनी आवे किस तरह कहूं उसे कैसे तुम्हें चेताऊ सोए को कैसे जगाऊं बहरे को कैसे सुनाऊं अंधे को कैसे दिखाऊं यह सत्यनाम तो कुछ ऐसी बात है कि स्वयं परिचय हो तो ही परिचय होता है। इसलिए कोई अगर यह सोचता हो कि जब सदगुरु मुझे ठीक ठीक समझा देगा पूरा पूरा समझा देगा तब मैं उसके साथ चलूंगा तो फिर हो गई यात्रा फिर यात्रा नहीं हो सकेगी सदगुरु के साथ पूरी पूरी समझ का अगर किसी ने पहले से ही आग्रह रखा तो यह आग्रह पूरा किया ही नहीं जा सकता फिर सदगुरुओं के साथ यात्रा कैसे होती दीवाने चाहिए परवाने चाहिए अब परवाना कोई समा से यह थोड़ी पूछता है कि पहले सिद्ध करके तू सम कि पहले सिद्ध कर कि तुझ में मैं जलूंगा तो इससे मेरा पुनर्जन्म होगा कि पहले सिद्ध कर कि क्यों आऊं तेरे पास क्या है तेरे पास देने को मुझे तो सिर्फ मृत्यु दिखाई पड़ती अमृत का तो मुझे कुछ अनुभव नहीं होता सदगुरु तो समा है शिष्य जब उसके पास आता है तो किसी बड़े चुंबकी आकर्षण में खिंचा आता है यह कोई सिर्फ चिंतन मनन की बात नहीं है। चिंतन मनन के पार कोई उसके हृदय को पकड़ लेता मथ डालता है जैसे कोई किसी के प्रेम में गिर जाता है ऐसे ही सदुगुरु के प्रेम में गिरे तो ही यात्रा शुरू हो सकती है सदगुरु के साथ संबंध जोड़ना बस थोड़े से हिम्मत पर पागलों की बात है मस्तों की बात है दिल ने रगरक्स छिपा रखा है राजे इश्क दोस्त दिल ने रग रक्स छिपा रखा है राजे इश्क दोस्त जिसको कह दे नब्ज ऐसी मेरी बीमारी नहीं नब्जों से पहचानी जा सके जो बीमारियां प्रेम की बीमारी ऐसी बीमारी नहीं औषधियों से जिनका इलाज हो सके प्रेम की बीमारी ऐसी बीमारी नहीं इसका इलाज तो सिर्फ समाधि से होता है औषधि से नहीं यह बीमारी तो बड़ी आंतरिक है और बीमारी भी बीमारी नहीं सौभाग्य है धनभागी हैं वे जिन्हें किसी सदगुरु के साथ प्रेम का नाता जुड़ जाता है जो सब छोड़ छाड़ उसके साथ हो लेते क्योंकि परमात्मा उन्हीं का है और परमात्मा का राज्य भी उन्हीं का है लीजे निरख भेद निज सारा समझ ऊपर है तब उतरे पारा सदगुरु के पास बैठकर करना क्या होता है साक्षी भाव बैठना देखना सदगुरु को कैसे उठता कैसे बैठता कैसे बोलता कैसे नहीं बोलता उसकी आंखों में झांकना उसके हाथ में हाथ देना उसके पैरों में सिर रखना उसकी हवा को पीना हां उसकी हवा को स्वासों में भीतर ले जाना क्योंकि उसकी हवा में भी कुछ पराग है जो श्वासा स्वासों के माध्यम से तुम्हारे हृदय को भी जाके आंदोलित करेगी सत्संग का यही अर्थ होता है लीजे निरख भेद निज सारा खूब निरखो खूब पियो समझ परे तब उतरे पारा और तब एक दिन समझ पड़ेगी कि ये आदमी उस पार जा चुका है हम इस पार हैं और जिस दिन यह समझ आ जाएगी याद में उस पार जा चुका हमें इस पार उसी क्षण छलांग लग जाती उसी क्षण सन्यास घटता है पहले आदमी आता है विद्यार्थी की भांति जिज्ञासा से भरा हुआ फिर शिष्य बनता है जिज्ञासा शांत हो गई अब अभीपसा जगी अब शब्दों में रस नहीं अब तो गुरु की निशब्द उपस्थिति में रस है और फिर भक्त बनता है छलांग ले लेता है चल पड़ता है उस अज्ञात सागर के अज्ञात तट की खोज में पास में नाव नहीं पतवार नहीं बस एक भरोसा है एक श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा ही तो नाव है श्रद्धा ही तो पतवार है। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ बहुत बार आई गई यह दिवाली मगर तम जहां था वहीं पर खड़ा है बहुत बार लो जल बुझी पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है न फिर सूर्य रूठे न फिर स्वप्न टूटे ऊषा को जगाओ निशा को सुलाओ दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए तभी मुक्ति का यह यज्ञ पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीत जाए घृणा बढ़ रही है अमा चढ़ रही है मनुष्य को जलाओ मनुष्य को जलाओ धनुष को मिटाओ दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ बड़े वेग में पंख हैं रोशनी के न वह बंद रहती किसी के भवन में किया कैद जिसने उसे शक्ति छल से स्वयं उड़ गया वह धुआं बन पवन में न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ मगर चाहते तुम कि सारा उजाला रहे दास बनकर सदा को तुम्हारा नहीं जानते फूस के गेह पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगेरा अंगारा न फिर अग्नि कोई रचे रास इससे सभी रो रहे आंसुओं को हंसाओ दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ बड़ा महा उपक्रम करना है दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ ऐसा महा उपक्रम करना है जिससे कोई जमीन को उठाए गगन को झुकाए ये कोई छोटे मोटे दियों से मिटने वाला अंधेरा नहीं ये बाहर की कामना आएंगी, लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है भीतर की दिवालियों से बचने के लिए बाहर की दिवालियां मनाता जैन शास्त्र कहते हैं दिवाली का जन्म हुआ महावीर की महा उपलब्धि के कारण दिवाली की अमावस की रात महावीर को परम ज्ञान हुआ संबोधि मिली समाधि मिली भीतर का दिया जगा सूरज उगा अनंत अनंत काल का अंधेरा कटा रात कटी प्रभात हुआ लेकिन हमने क्या किया हमने बाहर मिट्टी के दिए जला लिए उत्सव में अगर महावीर से सच में कोई लगाव हो तो भीतर का दिया जलाओ बाहर की दिवाली से क्या होगा महावीर ने कोई बाहर का दिया नहीं जलाया था सुबह हो जाने पर अमावस की दिवाली की रात के बीत जाने पर जैन मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते निर्वाण लाडू निर्वाण के लड्डू क्योंकि महावीर को निर्वाण उपलब्ध हो गया बांटो लड्डू महावीर को तो भीतर अमृत का स्वाद मिला और तुम बूंदी के लड्डू बांट के तरफ हो रहे और उनका नाम दे रहा है निर्माण लाठू थोड़ी शर्म तो खाओ थोड़ा संकोच तो करो थोड़ा शर्माओ महावीर का जागा भीतर का सूरज तुमने जला लिए बाहर दिए महावीर को मिली भीतर की मिठास बसा अमृत और तुम निर्वाण लाडू बांट रहे हो तुम कब तक अपने को धोखा दिए जाओगे नहीं दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा धरा को उठाओ गगन को झुकाओ कुछ बड़ा उपक्रम करना होगा क्या है बड़ा से बड़ा उपक्रम इस जगत में धरा को उठाने और गगन को झुकाने से भी बड़ी बात इस दुनिया में क्या है अपने को मिटाओ यह मैं भाव जाने दो यही पर्दा है यही ओठ यही दीवाल है इसे गिरा दो और तुम रोशनी ही रोशनी हो रोशनी तुम्हारा स्वभाव है लीजे निरख भेद निज सारा समझ परे तब उतरे पारा कंचल डाहे पावक जाई ऐसे तन के डायु भाई और जैसे सोने को डाल देते हैं आग में और कंचन हो जाता कुंदन हो जाता शुद्ध हो जाता ऐसे ही अपने को भी आग में डालना सीखो कंचन डाले डहे पावक जाई ऐसे तन के डू भाई ऐसे ही अपने को भी चलाना होगा परवाना बनो लेकिन हम ऐसे कुशल हमने मंदिर बना लिए झूठे मस्जिदें बना ली झूठी वहां जाके सिर भी पटक आते हैं अहंकार साथ ही ले आते हैं वापस पूजा भी कर लेते हैं प्रार्थना भी कर लेते हैं नमाज भी पढ़ लेते हैं और झुकता नहीं भीतर कोई भी जरा नहीं झुकता मैं राजस्थान यात्राओं पर जाता था तो अजमेर पर काफी देर गाड़ी पड़ी रहती थी गाड़ी बदलनी पड़ती थी सांझ का वक्त और अजमेर और बहुत से मुसलमान यात्री भी होते वो जल्दी जल्दी अपना मुसल्ला बिछा के प्लेटफॉर्म पर नमाज में लग जाते सांझ की नमाज मैं भी घूमता देखता रहता मैं बहुत हैरान हुआ वो नमाज भी पढ़ते जाते पीछे लौट लौट के भी देखते जाते कि गाड़ी कहीं छूट तो नहीं रही मेरे ही डब्बे में एक सज्जन थे उनसे थोड़ी मुलाकात भी हो गई थी साथ ही चल रहे थे कोई दस बारह घंटों से वो भी अपना मुसल्ला बिछाए नमाज कर रहे थे बीच बीच में लौट के देखते जा रहे थे मैं उनके पीछे जाके खड़ा हो गया और उनके सिर को मैंने सीधा कर दिया उस समय तो कुछ भी नहीं बोले नाराज तो बहुत हो गए बन बना गए कि नमाज में किसी का सिर जल्दी से पूरी की होगा आप आदमी कैसे आपने मेरा सिर क्यों जोर से घुमा दिया इतने जोर से घुमाया कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है और नमाज में ऐसा किया जाता है मैंने कहा तुम नमाज में जो कर रहे थे वो गलत था कि मैंने जो किया वो गलत तुम पीछे लौट लौट के क्या देख रहे थे तुम नमाज पढ़ रहे थे कि गाड़ी छूट तो, तो नहीं गई ये देख रहे थे ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती अगर गाड़ी छूटने का डर है तो नमाज किस लिए पढ़ रहे है? और अगर नमाज में डूब गए हो तो एक गाड़ी क्या हजार गाड़ियां छूट जाएं क्या ले जाएंगी मगर यह कैसी नमाज मैंने उन सज्जन से कहा कि अकबर नमाज पढ़ने बैठा है जंगल में भटक गया है शिकार करके लौट रहा है रास्ता नहीं मिल रहा है सांझ हो गई नमाज पढ़ रहा है और एक स्त्री अल्हर युवती भागी हुई आई उसको धक्का देती हुई कि वह धक्के में गिर भी गया भागती ही चली गई बड़ा नाराज हुआ अकबर एक तो सम्राट दूसरा नमाज पढ़ रहा हो जब वो स्त्री वापस लौटी तो अकबर ने कहा कि सुन बदतमीज औरत तुझे ये पता नहीं कि मैं सम्राट हूं और सम्राट को भी जाने दे कोई भी नमाज पढ़ रहा हो प्रार्थना में लीन हो उसके साथ ये दुर्व्यवहार ने इतने जोर से मुझे धक्का दिया कि मैं लुढ़क ही गया तेरे पास क्या उत्तर उस स्त्री ने कहा मुझे क्षमा करे लेकिन मुझे याद ही नहीं कि आप बीच में भी थे कि आप लड़के भी लड़के होंगे तो आप ठीक कहते हैं ठीक ही कहते होंगे मगर मुझे याद नहीं मेरा प्रेमी आ रहा था मैं उससे मिलने जा रही थी मैं तो सिर्फ एक बात आपसे पूछती हूं कि मेरे प्रेमी के कारण मुझे आप दिखाई ही नहीं पड़े और आप अपने प्रेमी से मिलने चले थे और आपको मेरा धक्का अनुभव में आ गया यह कैसी नमाज मेरा तो साधारण सा प्रेमी उसके लिए दीवानी हुई भागी जा रही थी क्योंकि वर्ष भर बाद वो लौट रहा है शहर से राहे के किनारे उसका स्वागत करना तो मुझे तो कुछ याद नहीं मैं बेहोश थी मुझे पता नहीं कब आप आए कब आप बीच में पड़े कब आपको धक्का लगा क्षमा करें मुझे मगर इतना मैं याद दिलाऊं कि आप किस तरह अपने परम प्रेमी से मिलने गए थे कि मेरा धक्का लगा और आपको याद रहा अकबर ने लिखवाया है अपने संस्मरणों में कि उस स्त्री की बात मुझे फिर कभी भूली नहीं मेरी नमाज झूठी थी प्यारे से मिलने चले फिर क्या याद मगर कौन प्यारे से मिलने चला है हमारी दीपावलियां झूठी हमारे निर्वाण लाडू झूठे हमारे मंदिर मस्जिद पूजा के उपक्रम झूठे हमने सब ऊपर ऊपर के आयोजन कर लिए इतने सस्ते से नहीं होगा स्वयं को मिटाने की कीमत चुकानी पड़ती जो हीरा घन गन सह घनेरा होई हिरंबर बहु नफेरा जो हीरा बहुत काटपीट सहता है जो हीरा घन गन सह घनेरा जिस पे खूब घन पड़ते कोई हिरंबर बहुर नफेरा वही शुद्ध हीरा हो जाता है फिर से वापिस नहीं लौटना पड़ता मिटो क्योंकि मिटके ही तुम हो सकोगे यह संसार अग्नि है जलो यह संसार घनों की चोट है सहो यह संसार परीक्षा है से गुजरे तो फिर लौटना ना पड़ेगा फिर उस मालिक में लीन हो जाओगे गहमूल तब निर्मल बानी दरिया दिल बिच सूरत समानी अगर इतनी हिम्मत हो तो मूल तुम्हारे हाथ में आ जाए गह मूल तब निर्मल बानी और फिर तुम्हारे भीतर से एक झरना फूटे निर्मल वाणी का तुम वेद बनो तुम कुरान बनो तुम्हारे भीतर से आयतें उठें और तुम्हारे भीतर से रिचाएं जगे गहन मूल तब निर्मल वानी और जिसके भीतर मूल आ गया उसके भीतर पत्ते निकलेंगे फूल लगेंगे उसके भीतर अपूर्व का जन्म होगा उसके शब्द शब्द में सत्य की भनक होगी गह मूल तब निर्बण बानी दरिया दिल बिच सूरत समानी और जिसको भीतर अनुभव हो गया उसे फिर कहीं और मंदिर में किसी मूरत को नहीं खोजना पड़ता न वह काशी जाता न काबा दरिया दिल बिच सूरत समानी उसके तो भीतर ही याद आ गई उसके भीतर तो इस मरण का दिया जल गया सुरति जग गई सुरति शब्द प्यारा है जन्मा बुद्ध के साथ पूरा हुआ नानक के साथ बुद्ध ने जो शब्द उपयोग किया था वह था सम्मा सती संस्कृत में उसका रूप है सम्यक स्मृति फिर समा प्रयोग होते होते घिसते घिसते लोक भाषा में सुरति हो गए सुरति का अर्थ होता है याद प्रभु की याद दरिया दिल विच सुरज समानी मिटो तो तुम्हारे भीतर ऐसा अहिरने स्नात उठे सोते जागते उपनिषद गूंजे तुम्हारे भीतर परवाने की विषा थी क्या थी फना हुआ देखा तो समा भी न रही अपने हाल में और तुम मिटोगे तो तुम ये मत सोचना कि परमात्मा भी चुप रह जाता है परवाने की विशाल ही क्या थी फना हुआ वो तो ठीक था परवाना ही था उसकी सामर्थ्य क्या थी बूंद ही थी सागर में खो गई परवाना लेकिन जब समा पर जल उठता है तो तुम यह मत सोचना कि समा भी अछूती रह जाती समा भी फड़क उठती लपट उठती परवाने की विशाल ही क्या थी फना हुआ देखा जो समा भी न रही अपने हाल में तो समा भी डोल जाती नाच जाती और तुम्हारे भीतर जब समा का नाच होता है तो कृष्ण की वीणा बचती मीरा पैरों में घूंगर बांध के नाचती बुद्ध बोलते उपनिषद रचे जाते कुरान गूंजता बाइबल जन्मती। ये अलग अलग ढंग हैं उस समा के जो किसी परवाने की याद में वर्षा कर देती है जगत के ऊपर एक परवाना मिटता है अनंतों के ऊपर बूंदाबांदी हो जाती पारस शब्द कहा समझाई, सतगुरु मिलन देहि दिखाई पारस पत्थर को छू जाए लोहा तो सोना हो जाता है यह कहे सुने की बात नहीं लाख कहते रहो लाख कहते रहो सोना नहीं होगा लोहा तो नहीं होगा और पारस पत्थर कितना ही समझाए कि मुझे छूने से तुम सोने हो जाओगे तो भी नहीं हो जाएगा पारस पत्थर के पास आना होगा लोहे को इस पास सरकने का नाम ही शिष्यत्व है पारस शब्द कहा समझाई सतगुरु मिले ना देह दिखाई और जब तक सदगुरु ना मिल जाए तब तक दिखाई नहीं पड़ता आंखें तुम्हारे पास हैं रोशनी तुम्हारे पास है मगर आंख और रोशनी का संबंध जोड़ने का कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं क्षण की पहचान जगत में जीने का सामान दे गई पहले भी था पथ पहले भी पथ था पंथी थे पर पथ से अनुरक्ति नहीं थी बिना तुम्हारे इस जीवन से मोहन था आसक्ति नहीं थी तुम क्या मिले कि अनजाने ही मिलन विरह का ज्ञान मिल गया जीव किसी के लिए या मिटू गौरव मिला गुमान मिल गया सहसा फूट पड़ी मानस में जो सरिताएं रुद्ध रही हैं और बहुत सी बातें हैं भाषा में जिनके शब्द नहीं हैं। पाने की अभिलाष स्वयं को खोने का वरदान दे गई क्षण भर की पहचान जगत में जीने का सामान दे गई दीपक सहज ज्योति जन जन में मिलना कठिन स्नेह की बाती स्वर्ग सुलभ हो सकता है पर पाना कठिन राह का साथी जो दे ऐसी शक्ति कि पग पग आदि अंति की सीमा नापे जिसकी छाया में सूलों का भय फूलों का मोहन व्यापे बिना तुम्हारे दुर्बल मिट्टी की महिमा उदबुद्ध न होती जीवन मरण सतत परिवर्तन की सार्थकता सिद्ध न होती पक्की प्रथम रुझान पंथ में मिटने का अरमान दे गई क्षण भर की पहचान जगत में जीने का सामान दे गई सदगुरु से पहचान हो जाए तो सदगुरु सेतु है तुम्हारे और तुम्हारे बीच सदगुरु सेतु है तुम्हें तुमसे जोड़ देता है तुम बाहर भी हो और भीतर भी हो मगर तुम्हारे बाहर और भीतर के बीच भी तालमेल टूट गया है उसी तालमेल को बिठा देता है सतगुरु सोई जो सत्य चलावे हंस बोधी छपलोक पठावे वही है सदगुरु जो तुम्हारे भीतर सत्य की अभीपसा को सक्रिय कर दे जो तुम्हारे भीतर सत्य को पाने की प्यास जला दे जो तुम्हारे भीतर एक ऐसी अभीपसा बन जाए एक ऐसा बवंडर कि फिर तुम जैसे थे वैसे ही न रह सको हंस बोध छपलोक पठावे तुम्हें याद दिला दे मान सरोवर की कि तुम हंस हो कि मोती चुगो कि क्या कूड़ा करकट में पड़े हो जो तुम्हें तुम्हारी महिमा से अवगत करा दे क्षण भर की पहचान जगत में जीने का सामान दे गई पहले भी पथ था पंथी थे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 खोजो सदगुरु को कि जो तुम्हारे भीतर सत्य को गति दे दे जो तुम्हारी बुझी बुझी ज्योति को उकसा दे जो तुम्हारे प्राणों को आनंद की अभीपसा से भर दे कि जो तुम्हारी आंखों को आकाश की तरफ उठा दे कि जो तुमसे कहे पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं परदेश है कि अपने देश को खोजना है कि बिना अपने देश को खोजे ना कभी कोई तृप्त होगा न कभी कोई आनंदित होता है घर घर ज्ञान कथे विस्तारा सोनी नहीं पहुंचे लोक हमारा ऐसे तो घर घर कथाएं चल रही हैं सत्यनारायण की कथा हो रही घर घर घर घर ज्ञान कथे विस्तारा सोनी नहीं पहुंचे लोक हमारा दरिया कहते हैं याद रखना ये घर घर में चलने वाली कथाएं ये रामायण की कथा और ये सत्यनारायण की कथा ये सुन सुन के तुम हमारे लोक तक न पहुंच सकोगे हमारे लोक तक तो तुम तभी पहुंच सकते हो जब तुम्हें हमारे लोक तक पहुंचा हुआ कोई आदमी मिल जाए ये पंडित पुजारी जो दो कौड़ी में तुम खरीद लेते हो ये पंडित पुजारी जो तुम्हारे नौकर चाकर ये पंडित पुजारी जो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं ये पंडित पुजारी जिन्होंने केवल तुम्हें थोथा धार्मिक होने का भ्रम दे दिया है इनसे काम नहीं होगा आंख अनकहनी कहानी कह गई सांस सुनापन सिसक रह गई बात जीवन भर तुम्हारी की मगर बात इतनी बात आधी रह गई ये कथाएं सुनते रहो आधी की बात आधी ही रहेगी इससे बात पूरी होने वाली नहीं हमारे बाग में अगर प्यार के अंकुर नहीं फूटे नहीं फूटे हमारी साख पे मनुहार के पंछी नहीं झूले नहीं झूले न पोची डबडबाई दब आंख तारों की तमिस्त्राने मगर हम किरण की मुस्कान को फिर भी नहीं भूले नहीं भूले किसी ऐसे आदमी से मिलो कि जिसकी मुस्कान में तुम्हें परमात्मा की मुस्कान दिखाई पड़ जाए कि जिसकी आंख में परमात्मा की थोड़ी सी झलक तुम्हारी पकड़ में आ जाए हमारे बाग में अगर प्यार के अंकुर नहीं फूटे नहीं फूले हमारी साख पे मनुहार के पंछी नहीं झूले नहीं झूले न पहुंची डबडबाई डबाई आंख तारों की तमिस्त्राने मगर हम किरण की मुस्कान को फिर भी नहीं भूले नहीं भूले एक किरण की मुस्कान तुम्हें पकड़ ले कि तुम्हारा जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा फिर तुम वही नहीं हो सकते जो रहे हो घट, -घट ब्रह्म और नहीं दूजा ऐसे तो वह घटघट में समाया हुआ है मगर कौन तुम्हें जगाए आत्मदेव का निर्मल पूजा कहीं और पूजा करने की जरूरत नहीं अपने भीतर ही पूजा के थाल सजाओ मगर कौन तुम्हें चेताए वादई जन्म गया सठ तोरा तुम तो व्यर्थ बात विवाद में ही जीवन गमा रहे हो अंत की बात कियाते भोरा और मौत करीब आती जाती है मौत तुम्हारे विवादों से न जीती जा सकेगी मौत को जीतना हो तो अमरस से थोड़ी पहचान करो पढ़ी पढ़ी पोथी भा अभिमानी और किताबें भी तुमने कम नहीं पढ़ी खूब पढ़ी लेकिन उन सब से तुम्हारा अभिमान सघन हुआ पतंगे होकर तुम जल नहीं गए हो समापर तुम्हारा अहंकार और मजबूत हो गया है पड़ी पड़ी पोथी भा अभिमानी जुगति और सब मिथा बखानी लेकिन जब तक कोई तुम्हें कुंजी ना दे दे कोई तुम्हें युक्ति ना दे दे कोई जो जानता हो उस मार्ग पर और चला हो उस मार्ग पर अपना हाथ तुम्हारे हाथ में ना दे दे तब तक ये सब बातें व्यर्थ हैं और व्यर्थ ही रहेंगी जो न जानू छपलोक के मर्मा हंस न पहुंचे यही सठ कर्मा जब तक तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो मान सरोवर हो आया है तब तक तुम्हारे न मालूम कितने कर्म तुम करते रहो सारे सठ कर्म करते रहो हंस न पहुंचे यही सठ कर्मा जो न जानू छपलोक के मर्मा सार शब्द जब दृढ़ता लावे और जब तुम किसी की वाणी सुनोगे जागे की जागृत की दरिया कहे शब्द निर्वाणा जब कोई ऐसी चोट तुम्हारे हृदय पर कर जाएगा तो दृढ़ता पैदा होती श्रद्धा पैदा होती सार शब्द जब दृढ़ता लावे तब सतगुरु कुछ आप लखावे और तभी उसी दृढ़ता से भरे हुए हृदय में सतगुरु ज्योति जगा सकता है दरिया कहे शब्द निर्वाणा अबरी कहो नहीं वेद बखाना बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैं अपनी कह रहा हूं कोई वेद का बखान नहीं कर रहा हूं किसी शास्त्र की टीका नहीं कर रहा हूं स्वयं का अनुभव कह रहा हूं दरिया कहे शब्द निर्बाना अबरी कहो नहीं वेद बखाना वेद अरुज रहा संसारा फिर फिर हो गर्भ अवतारा वेदों की तो चर्चा खूब चल रही बड़े पंडित हैं बड़े साहित्य सोधी हैं वेदों पर कितना लिखा जाता है टीकाओं पर टीकाएं लिखी जाती और सब गिर गिर पड़ते हैं वापस उसी गर्भ में वही संसार जारी रहता है दरिया कहे शब्द निर्वाणा अबरी कहो नहीं वेद बखाना अपनी कहता वेद क्या कहते हैं इसकी मुझे चिंता नहीं जानने वाले सदा अपना अनुभव कहते हैं हालांकि मजे की बात यह जो भी अपना अनुभव कहता है सारे वेद उसके साक्षी हो जाते हैं और जो सिर्फ वेदों की व्याख्या करते रहते हैं वो वेदों के साथ अनाचार व्यविचार करते रहते क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं वे जो भी अर्थ करेंगे गलत होंगे अनर्थ होंगे एक ही बात एक ही शास्त्र एक ही ज्योति खोजनी वह तुम्हारे भीतर है। और सब फिक्रें छोड़ो उस एक की तलाश करो फिक्र राहत छोड़ बैठे हम तो राहत मिल गई हमने किस्मत से लिया जो काम था तदवीर का प्रयास छोड़ो अपने भीतर श्रद्धा में शांत होकर बैठ जाओ तो जो काम तदबीर से होता है वो सिर्फ तकदीर से हो जाता है वो जो बड़े पुरुषार्थ से होता है वो सिर्फ चुपचाप बैठकर समर्पण से हो जाता है जीवन सरल है शास्त्रों ने जटिल कर दिया है सत्य सुगम है, सिद्धांतों ने बुरी तरह उलझा दिया है वाद विवाद में ना पड़ो, ध्यान में उतरो निर्वाण तुम्हारा जन्म है, दरिया कहे शब्द निर्वाण आचित